गीता तत्वचिंतन उनसठवा प्रवचन जैसी मति वैसी प्राप्ति गीता अध्याय चार श्लोक ग्यारह से बारह एक सौ अट्ठाईस ईश्वर कल्पतरू पर निरपेक्ष ये यथा प्रपद्यंतेथ भजामम्य हम मम वर्तमानते मनुष्याश जो लोग जैसा भाव लेकर मेरे पास आते हैं मैं उनके उसी भाव की रक्षा करता हुआ उन्हें उसी प्रकार फल देता हूँ ये प, हे पार्थ मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं पिछले दो श्लोकों में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को रूप से जान लेता है वह मुझी को प्राप्त होता है और ऐसे बहुत से लोग मेरी शरण लेकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं यह सुनकर अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि क्या भगवान के यहाँ भी भेदभाव है जब वे कुछ को तो अपना स्वरूप प्रदान करते हैं और दूसरों को नहीं क्या उनमें भी पक्षपात है इसका उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं कि जो जैसा भाव लेकर मेरे पास आता है उस पर मैं उसी प्रकार से अनुग्रह करता हूँ अर्थात उसकी मनोभावना के अनुरूप ही उसे फल प्रदान करता हूँ जो मुमुक्षु है मोक्ष पाने की इच्छा लेकर भगवान के पास जाता है उसे वे मुक्ति प्रदान करते हैं और जो सकाम भक्त हैं किसी सांसारिक कामना को लेकर ईश्वर की उपासना करता है ईश्वर उसकी उसी कामना की पूर्ति कर उस पर अनुग्रह करते हैं ईश्वर में राग द्वेष नहीं है वे किसी के पास या किसी से दूर नहीं है वे तो सबके अपने हैं जो जिस भाव से उन्हें चाहता है वे उसे उसी भाव से प्राप्त होते हैं एक रेडियो का दृष्टांत श्री कृष्ण कहते थे ईश्वर कल्पतरु है कल्पतरु किसी के प्रति पक्षपात नहीं करता जो उसके नीचे बैठकर जो मांगता है वही पाता है फिर वह फिर वे यह भी कहते थे कि ईश्वर अनंत भाव में है संसार में जितने भी भावों की कल्पना हो सकती है ईश्वर सबके समि स्वरूप है अब यह तो व्यक्ति पर है कि वह ईश्वर के किस भाव को जागृत कर उसके साथ अपने को युक्त करता है जैसे रेडियो की कितनी ही ध्वनि तरंगे हैं व्यक्ति अपने रेडियो को जिस ध्वनि तरंग पर रखेगा वही सुन पाएगा यदि वह दूसरा कुछ सुनना चाहता है तो उसे अपने रेडियो को उसी के अनुरूप ध्वनि तरंग पर रखना होगा या जैसे टेलीविजन है अपने दूरदर्शन यंत्र को व्यक्ति जिस चैनल पर रखेगा वही दृश्य देख पाएगा अलग अलग रेडियो में अलग अलग कार्यक्रम सुनाई पड़ते हैं उसी प्रकार अलग अलग टीवी सेटों में अलग अलग, अलग दृश्य दिखाई देते हैं किसी रेडियो में बड़ा ही सुंदर मनमोहक भजन आ रहा है और किसी रेडियो में बहुत उबाऊ कार्यक्रम प्रस्तुत हो रहा है अब यदि यह दूसरा व्यक्ति आकाशवाणी को दोष दे और कहे कि तुम पक्षपात करते हो मेरे पड़ोसी के रेडियो में तो मनोहारी भजन प्रस्तुत करते हो और मेरे रेडियो में ऐसा भोड़ा कार्यक्रम सुना रहे हो तो ऐसा दोष देना क्या उचित है लोग तो दोष देने वाले को ही मूर्ख कहेंगे कहेंगे कि अरे बौड़म तुम भी अपने रेडियो को भजन वाले कार्यक्रम के लिए ट्यून क्यों नहीं कर लेते दोस्त तो तुम्हारा ही है एक घटना याद आती है मैं एक सम्पन्न व्यक्ति के यहाँ बैठा हुआ छब्बीस जनवरी का आँखों देखा हाल रेडियो से सुन रहा था और भी कुछ लोग वहाँ बैठे थे इतने में उन सज्जन का एक छोटा बच्चा अपने हाथ में एक रेडियो लेकर वहाँ आया पिता ने अपने बेटे का मन रखने के लिए उसके लिए एक अलग ट्रांजिस्टर रेडियो खरीद दिया था लड़के के रेडियो में कोई वार्ता आ रही थी उसे उसमें रुचि नहीं थी वह भी आंखों देखा हाल सुनना चाहता था वह आकर अपने पिता से शिकायत करने लगा पापा आपने यह कैसा रेडियो मुझे खरीद दिया है जिसमें आंखों देखा हाल नहीं सुनाई दे रहा उपस्थित एक व्यक्ति ने विनोद करते हुए यह कह कह दिया बेटे तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए घटिया माल खरीद दिया है इसीलिए तुम्हारे रेडियो में वह नहीं आ पा रहा है बच्चे ने आओ देखा न ताव गुस्से में आकर जोरों से अपने रेडियो को पटक दिया अब यह घटना क्या दर्शाती है लड़के की अबोधता ही ठीक इसी प्रकार हम भी धर्म और आध्यात्म के क्षेत्र में अबोध बन जाते हैं और ईश्वर को पक्षपात और भेदभाव का दोष देने लगते हैं